आज दुर्योधन के अपराध और शकुनी तथा कर्ण के कुमंत्र से ही यह क्षत्रियों का विध्वंस हो रहा है मुझे तो अपने संबंधियों के साथ युद्ध करना अच्छा नहीं लगता परंतु ये क्षत्रिय लोग मुझे युद्ध में असमर्थ समझेंगे इसलिए शीघ्र ही अपने घोड़े कौरवों की सेना की ओर बढ़ाइए अब विलंब करने का अवसर नहीं है अर्जुन के ऐसा कहते ही श्रीकृष्ण ने हवा से बात करने वाले घोड़े आगे बढ़ाए यह देखकर आपकी सेना में बड़ा कोलाहल होने लगा तुरंत ही भीष्म कृप भगदत्त और सुशर्मा अर्जुन के सामने आ गए कृतमरमा और बाल्हिक ने सात्विकी का सामना किया तथा राजा अम्बष्ट अभिमन्यु के आगे आकर डट गया इनके सिवा अन्य महारथी दूसरे योद्धाओं से भिड़ गए बस अब भीषण युद्ध छिड़ गया भीमसेन ने युद्ध क्षेत्र में आपके पुत्रों को देखा तो क्रोध से उनका अंग प्रत्यंग जलने लगा इधर आपके पुत्रों ने भी बाणों की वर्षा करके उन्हें बिल्कुल ढक दिया जिससे उनका रोष और भी बढ़ भवक उठा और वे सिंह के समान अपने ओठ चबाने लगे तुरंत ही एक तीखे बाण से उन्होंने बीढ़ो रस्कर पर वार किया और वह तत्काल निष्प्राण होकर गिर गया एक दूसरे तीखे तीर से उन्होंने कुंडली को धरासायी कर दिया फिर उन्होंने अनेकों पहने बाढ़ लिए और उन्हें बड़ी तेजी से आपके पुत्रों पर छोड़ने लगे भीम सिर के दुर्दंड धनुष से छूटे हुए वे बाढ़ आपके महारथी पुत्रों को रथ से नीचे गिराने लगे अनाधृष्टि कुंडेदी वैराट दीर्घलोचन दीर्घ बाहु सुबाहु और कनकध्वज ये आपके वीरपुत्र पृथ्वी पर गिरकर ऐसे जान पड़ते थे मानो वसंत ऋतु में अनेकों पुष्पित आम्र वृक्ष कटकर गिर गए हों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 अतिरथि अर्जुन ने अपने अस्त्रों से उन सब के अस्त्रों को व्यर्थ करके आपके सेना के कई प्रधान वीरों को मृत्यु के हवाले कर दिया अभिमन्यु ने राजा अम्ब को रथहीन कर दिया तब उसने रथ से कूदकर अभिमन्यु पर तलवार का वार किया और फुर्ती से कृतवर्मा के रथ पर चढ़ गया युद्ध कुशल अभिमन्यु ने तलवार को आते देख बड़ी फुर्ती से उसका वार बचा दिया यह देखकर सारी सेना में वाह वाह का शब्द होने लगा इसी प्रकार धृष्ट दुमनादि दूसरे महारथी भी आपकी सेना से संग्राम कर रहे थे तथा आपके सेनानी पांडवों की सेना से भिड़े हुए थे उस समय आपस में मार काट करते हुए दोनों ही पक्षों के वीरों का बड़ा कोलाहल हो रहा था दोनों ओर के गर्वीले वीर आपस में केस पकड़कर नख और दांतों से काट कर तथा लात और घूसों से प्रहार करके युद्ध कर रहे थे अवसर मिलने पर वे थप्पड़ तलवार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 और समय अपने अपने डेरों में जाकर विश्राम किया